विचार चल रहा था प्रच्छ विधरणाभ्याम व प्राणस्य उत्तर सूत्र जो अगला सूत्र है उसमें से इतनी शब्दों को और लानी पड़ेगी मनस स्थिति निबंधनी मनसा स्थिति निबंधनी उसी को लेकर के वहा भाष्य करने का ताभ्याम व मनसा स्थिति संपाद इन दोनों के द्वारा मन की स्थिति का संपादन कर लेना चाहिए इन प्राणायाम करते वक्त बहुत ही आवश्यक चीज है कि आपका मन की स्थिति क्या है यदि मन कुछ और सोच रहा है और इधर आप प्राणायाम कर रहे हैं फिर तो आपके अंदर सौ बीमारियां आ जाएंगी वात संबंधी बीमारियां जाती तो ध्यान इस बात का देना है कि भाई जब व्यक्ति प्राणायाम कर रहा हो उसका मन भटकते नहीं रहना चाहिए मनोराज्य करता हुआ नहीं रहना चाहिए बिल्कुल श्वास पर ही ध्यान रखनी चाहिए इस बात पर कहा है शांतिपूर्ण महाभारत में यद यदृश्यति मुंशन वही मैथिल सप्तम धिक्यम भव्यव तस्मात तमाचरित बिना देखे या बिना ध्यान शून्य हो करके विना देखे अपने श्वास अपनी प्राण को ध्यान दिए बिना यदि आप सीधे प्राणायाम करने लग जाओ कुछ और सोच रहे हैं कुछ और देख रहे हैं कौन से और इधर जो है चल रहा है हाथ से लगाए हुए कर रहे हैं प्राणायाम तब क्या होता है क्यम वात की अधिकता हो जाएगा शरीर में जिसके कारण अनेक प्रकार के रोग की संभावना है तस्मात तम समाचरेत इसलिए जब आपके यदि मन शांत नहीं है और अपने श्वास को देखने में सक्षम नहीं है तो ऐसा व्यक्ति को प्राणायाम नहीं करना चाहिए साफ बोलते हैं तस्मात तथा प्राणायाम न आचरित समाचार नहीं करनी चाहिए इस विषय में अमृतनाथ बिंदु उपनिषद में भी आया शून्य भावे नोषा दहते आप मन को शून्य भाव में ले जाएंगे मतलब अन्य विषय का चिंतन नहीं करना केवल प्राणायाम कर रहे हो तो अच्छे तो प्राण में ही रहनी चाहिए श्वास में ही रहना चाहिए इसी में रहने का न शून्य भावे नीत प्राणायाम का जो अभ्यास है वह शून्य भाव से करनी चाहिए अर्थात चित्त की वृत्ति नहीं होना चाहिए केवल अपना श्वास विषय वृत्ति होनी चाहिए श्वास पर पूरा ध्यान हो ऐसी मन की स्थिति वाला यदि प्राणायाम करता है तो इंद्रकृता दोषा दहते प्राण इस प्रकार के प्राणायाम करने वाला व्यक्ति इंद्रिय कृत सकल दोषों को भी जला राख कर सकता है अमृतनाथ बिंदु परिषद जिसके आधार पर महाभारत में भी कहा गया इसी लिए यदि आपका मन अपने श्वास पर टिकता नहीं है अपने तन में रहता नहीं है अन्य जगह अन्य विषय को लेकर के भ्रमण कर रहा हो उस समय प्राणायाम नहीं करना चाहिए, नहीं, नहीं नहीं चाहिए। कुछ भी जोड़ो लेकिन दिमाग यहाँ होनी चाहिए वो तो आएगा बाद में समनोप्राणाम विचार बताऊंगा प्राणायाम कितने सगर्भ क्या होता है निगर्भ क्या होता अनेक प्रकार की विचारो बाद में आगे जब हम आसन प्राणायाम के अष्टांग योग में जाएंगे यहाँ पर केवल इतना ही बताने जा रहे हैं अब मन की स्थिति मन को विक्षिप्त भूमि से हटा करके एकाग्र भूमि को लाने के विभिन्न साधनों को उल्लेख इसलिए मन स्थिति निबंधनी विषयवती व प्रवृत्ति मनस स्थिति निबंधनी और मन की स्थिति को मन को स्थिति में लाने के लिए स्थिति में लाने का कारण जो है यह भी हो सकता है क्या कार्तिक के दिन विषयवती व जब आपकी मन दिव्य विषयों का दर्शन करने सक्षम हो जाए तब आपको योग पर पूरा विश्वास होगा नहीं तो आप पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं वेद वेदांत भी पढ़ लेते हैं लेकिन उनको अपनी पढ़ावा पर विश्वास नहीं है क्योंकि उनको कुछ भी अनुभव नहीं है जो पढ़े हैं जो समझे हैं उसका जब तक आपको अनुभव नहीं होगा किंचित थोड़ा सा कम से कम अनुभव हो जाना चाहिए तब आपका मन दृढ़ हो जाता है अरे इतनी हो गई है तो जरूर अब पूछ पकड़ में आ गया तो नदी पार होगा ही गो पुछ है।, है ना गौ की पूछ पकड़ में आनी चाहिए और पकड़ में आगे तो फिर देखना क्या है तो आराम से पहुंच जाओगे गंगा पार उसी प्रकार से यहाँ थोड़ा सा यदि हमें अनुभव हो जाए शास्त्र जगह जो कथन किया वस्तु अपने अनुभव में आ जाए तो आपका मन स्वतः स्थिर हो जाएगा एकाग्र भूमि को प्राप्त करेगा और तीव्रता पूर्वक श्रद्धा पूर्वक आप निरंतर अभ्यास करोगे अवश्य पूर्ण लाभ प्राप्त होती इसे कहते विषयवती दूसरा नाम प्रवृत्ति विषयवती का है तो इसलिए ये सामान्य विषय नहीं है ना ये सारी दुनिया अनुभव कर रही है ना दिव्य विषय दिव्य गंध अनुभव होने लग जाए दिव्य रूपानुभ होने लग जाए अत दिव्य स्पर्श दिव्य शब्द दिव्य रस का अनुभव होने लग जाए किसने ने किसी इंद्रिय का सकल का नहीं एकाद इंद्रिय का भी दिव्य विषय यदि अनुभव में आ जाए तो व्यक्ति को जो उस मार्ग बड़ी आस्था हो जाती है और व्यक्ति निश्चित रूप एकाग्र माप्त कर जाएगा उसकी विक्षिप्तता भटकन जो था वो अपने आप समाप्त हो जाएगा अभी है ना पता नहीं इससे मिलेगा कि उससे होगा कि उससे होगा समझ में नहीं आता आदमी को थोड़ा ये कर रहा है थोड़ा वो कर रहा है थोड़ा वो कर रहा है कभी तो सोचता है चलो आसन वासन करेंगे इससे कुछ हो जाएगा एक कुछ साल के बाद होता है अरे क्या होता है वो तो जब तक कर रहा तो बहुत कुछ लाभ हो गया तो चलो हम भी जब तब करने लगेंगे तो फिर आसन प्रणायाम किनारा हो गया कभी कुछ कभी कुछ कभी, बदलते ही रहते है एक में निष्ठा पर कर नहीं पाते क्यों जिसको पकड़ाता उससे उसको कुछ भी अनुभव में कहते देखिये नासिकाग्रह धार्य तो दिव्य गंध सा गंध प्रवृत्ति नाशिकाग्रह में दृष्टि करता हुआ धारणा करता हुआ व्यक्ति जब उस नासिका में विद्यमान घृण इंद्रिय पर दृष्टि पड़ जाती है उसमें टिक जाता है तो उसके दिव्य गंध का ज्ञान होने लगता है उसको कहते हम गंध प्रवृत्ति और जिहा में जीवाग्रह में धारणा किया वही ध्यान लगाया उससे क्या होगा दिव्य रस संवित दिव्य रसों का ज्ञान होने लगता है तालुनी रूप संवित और वो जो छोटा तालु है ना अंदर लटका लटका रहता है छोटा सा बीच में उसमें आप ध्यान करने लग जाओ तो रूप दिव्य रूपों का ज्ञान होने लगेगा जिवा मध्य और जिवा का मध्य में ध्यान करने लगो स्पर्श का दिव्य स्पर्श विज्ञान होएगा, जीवा मूली अजिवा का मूल में आप ध्यान करने लगे तो कंठकूप में तो शब्द संवित दिव्य शब्द विज्ञान होएगा। इसको हम क्या कहते हैं गंध प्रवृत्ति रस प्रवृत्ति रूप प्रवृत्ति स्पर्श प्रवृत्ति और शब्द प्रवृत्ति नाम से कहा जाता है विषयवती का ही दूसरा नाम प्रवृति यानी कौन से विषय घटपटादि नहीं दिव्य गंध दिव्य रस दिव्य स्पर्श उनको लेना है चित्तम, जब ये प्रवृतियां आपके अंदर उत्पन्न हो जाती हैं, और दिन में से एक भी उत्पन्न हो जावे तो भी भीबधनते चित्तम तो ये जो दिव्य प्रवृत्तियां आपको जो प्राप्त हो गया ये आपके मन को स्थिर कर देते हैं जैसे आदमी को तो छोटी सी सिद्धि मिल जाए वो सोचते बड़ी सिद्धियां प्राप्त एक मैच खेला उस पर निकल गया तो फिर आगे उत्साह बढ़ता है जो जो खेला उस उसमें हार ही जा रहा है तो फिर क्या करेगा एक आश्रम बनाया सफलतापूर्वक बन गया तब तो चार आश्रम बनाने का सोचेगा और आगे बढ़ो और पहले में विफल हो जाएगा तो वही ठंडा हो जाएगा फिर और आगे नहीं तो पहले में ही धक्का खा लिया तो क्या उत्साह का उसका व्यक्ति का मर जाता है इस तरह से योग मार्ग हो चाहे कोई भी साधन मार्ग है यदि आपको उस साधना करते करते साधन से प्राप्त साध्य का एक अंश का भी यदि आपको अनुभव नहीं होता है तो व्यक्ति का उत्साह स्वाभाविक है वह शांत हो जाता है इस चक्कर में व्यक्ति भटक रहा है साधनों को बदलते रहता है गुरुओं को भी बदल देता है और क्या कहना है, है, है महात्मा हाँ क्यों नहीं है कौन है अरे आपके सामने कौन बैठा है ऐसे अनुभव के बिना बोल रहे हैं क्या इसलिए यहाँ पढ़ाने के दृष्टिकोण से दूसरे को पढ़ के आओ तो फर्क क्या दिखता है बहुत फर्क है क्योंकि जो पढ़ा रहा है वो कुछ उसे घुसा हुआ है कुछ समझा हुआ है कुछ देखा हुआ है तो बोल रहा है ऐसे थोड़े आ जाते, विदेश से आ जा रहे क्यों आ रहे लाखों रुपए खर्च करके क्या दिया ना हमने उनके पीछे भागा उनके उनको दिख रहा है ना कुछ तभी तो आ रहे पीछे बार बार ना दिखे तो क्यों आवे सत्यानंद महाराज थे परम सत्यानंद महाराज पर अब अपने मुंगेर वाले शिवान महाराज एक से एक हुए हैं अभी हैं और आगे भी होंगे जब तक संसार है कोई न कोई कहीं न कहीं अवश्य ही रहता है और ये है कि तुम्हारे खोटा कर्म तुम्हें उनसे दूर रख रहा है तुम उसे पहचान नहीं पाते तुम्हारी अपनी कमी है इसलिए पंचतंत्र में कहानी बताया ना गधे और गाय की गधे और गाय की कहानी बता रहा हूँ सुनो पूरा <laughs> एक बार एक घर में जो है कई गोशाला थी कई गायें थी और पहले होता नहीं था ना आजकल तो साइकिल आपके पास कार है उस जमाने गधे से तो माल ढोते थे और किसे ढोएंगे गधे को भी रखा पालते थे वो अब वो गधा देखते तो पहले तो दूर था तो उसे समझ में नहीं आता उसको जो मिल रहा था सूखा सूखा घास वो खा के रहता था एक बार उसने देख लिया क्या गाय को हरा चारा दिया जाता है अब वो नाराज हो गया नाराज हो गया मैं ढूंढंगा नहीं मालवाल ये तो बढ़िया से पंखों में रहते हैं ठंडे ठंडे बड़े मजे में रहते हैं है? उनको हरा चारा बढ़िया माल खिलाते हो और मैं इधर धूप में दौड़ता हूँ ढोता हूँ माल और मेरे को सूखा सूखा चारा और बहायू धूप में कोई छप्पर नहीं लगा मेरे ऊपर बड़ा अन्याय मैं नहीं करूंगा उसने हड़ताल करना चालू कर दी और मालिकी ने पूछी उसे बेटा तू तो क्या ऐसे क्यों कर रहा है नहीं मेरे को भी हराचारा दो अरे भाई ये नहीं हो सकता ऐसे कैसे करेंगे तुमको तुम्हारे लोग पचेगा भी नहीं ढंग से वो ऐसा लाभ भी नहीं है तुमको यही ठीक है ऐसे नहीं फिर ऐसा करो हमको अंदर बांधो चलो कोई बात नहीं हरा चरा तो अंदर बांधो कम से साथ में तुम मुझे रहने दो ठीक है भाई तेरे को साथ और साथ में और जलन बड़ी उसकी घटेगा थोड़े और रोजे देख रहा है सुबह दोपहर शाम यहाँ देखता आ रही ये तो माल अपना चक। तो खाना ही बंद कर दिया खाना ही बंद कर दिया तो बेचारी माल ने सोची तो बड़ा गड़बड़े तो मरी जाएगा यूं तो थोड़ा थोड़ा हरा चारा दिया जाए और थोड़ा दिन पसंद थोड़ी बराबर ही कर सही ना उसको जितना उतना मेरे को तब बहुत ज्यादा उस परेशान करने लगा तो मालकिन कही देखो तुमको भले मैं बढ़िया से बढ़िया जो इनको दे रहा हूँ सब तेरे को खिला दूंगा तो तू दूध दे सकता है क्या <laughs> तू तो क्या गाय बन जाएगा तू तुझे गधे का गढ़े ही रहेगा तेरे पक्का नहीं सुधरने इसलिए गौ के साथ गधे का रहने से गढ़ा कभी गौ नहीं हो जाता एक ज्ञानी या सिद्ध पुरुष के साथ रहने मात्र से तुम ज्ञानी या सिद्ध नहीं हो जाओगे इसमें अधिष्ठान दिया है उनसे सीखो और करो तब बनोगे कुछ नकल करना नहीं है उनसे सीखना पड़ेगा करना पड़ेगा वो बैठ गया तो तुम यू बैठ गए। गया बनोगे और क्या बनेगा <laughs> उनके जैसे नकल मत करो उनसे सीखो और करो नहीं करोगे नहीं सीखोगे नहीं कुछ भी नहीं बन सकते और पहचान ही न सकोगे वो है क्या साथ में रहने से नहीं होता आगे पीछे चलने से भी नहीं होता है जानने से भी नहीं होता है कि महान इनके अंदर कुछ है जानने से भी नहीं होता है उनसे सीखना पड़ेगा कुछ बार पहले कह दिया श्रद्धा संपन्न हो सीखो तो करो तो क्यों नहीं होता हम लोगों ने सारे छोड़ छाड़ करके क्यों गए किसी के पीछे सन्यास लिए भागे सब धंधा छोड़ के काम नौ बड़े नौकरी छोड़ के क्या हमने उनमें देखा ये कुछ हमें दे सकता है आगे बढ़ा सकता है ये नहीं की हम उनके जैसे बड़े बन जाएंगे बहुत बड़े और यूनिवर्सिटी बनाएंगे आपने कोई संकल्प नहीं लेकिन सीखे कुछ बने कुछ दे रहे हैं कुछ आगे होना चाह रहे हैं जैसे संसार है लगे रहना पड़ता है सीखना पड़ता है करना पड़ता है तभी होता है नहीं है मत सोचो है भी अपने बीच में ही रहते हैं तो भी हम पहचानते समस्या तो ये है पहचानने में कैसे कोई थर्मामीटर तो लगाया गया नहीं देख लो भाई ये कितना योगी है 10 परसेंट होगी ट्वेंटी परसेंट होगी कितनी डिग्री है इसकी योगी तो पहचान है क्या बाहर से कुछ नहीं समझ आता और चमत्कार में नमस्कार कर गए आने वालों से तो हम भी ना बहुत नफरत करते हैं क्योंकि उसकी श्रद्धा कभी शाश्वत नहीं हो क्योंकि चमत्कार को देख नमस्कार कर रहा है ना वो उसने तो आपको एक सच्चा कोई चीज मान के नहीं आया आपकी चमत्कार के लिए आया और उस चमत्कार को अपने में विचार है अब यदि वो उसके लायक नहीं है उसके योग्य नहीं है या उसके लिए उसके अंदर वो मेहनत नहीं करेगा नहीं मिलेगा उसको तो क्या कहेगा वो पखंडीय बोलेगा तुरंत बदल जाएगा वो दिन में बदल जाएगा कई तो आते हैं, सर पर रख दो जी हाथ अरे मेरे सर पर हाथ पे रखने से क्या होने वाला है, है? आप पहले उसके लिए तैयार ही क्या रामकृष्ण विवेकानंद रखा मैंने कहा वही रामकृष्ण ने विवेकानंद पर ही क्यों रखा अभिदान पर क्यों नहीं रखा है बारह बनाया रामकृष्ण पर वंशी ने उनके बारह शिष्य मुख्य संन्यास दिया बारह को उनमें से एक ही पे सर पर हाथ रखने से स्वर्ण टूट गया उस कुंडल और दूसरों की नहीं दृष्टांत तुम देते हो तो वही समझो वही वे विचार भी दिख रहा है जिस दृष्टांत तुम दे रहे हो उसी दृष्टांत वे विचार भी है लहरी मासी योगाइी को कर दिए और योगाइन अपनी ललिता को क्यों नहीं कर पाए वो तो रह गई विदेशी नहीं तो इसीलिए तो चलता है तो पहले अपनी हम कहा है? हमारी पात्रता क्या है स्वयं पात्र बनो तो अपने आप सब कुछ मिला और पात्र बने विनाम खोजते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता है सबसे पहली चीज किसी से कुछ पाने के लिए श्रद्धा है उनमें श्रद्धा होना जरूरी है यहां इतने आते हैं इतने सुनते हैं कौन कितना पा रहा है वो आप ही जानते हैं किसके अंदर कितनी श्रद्धा है हम बार बार कहते हैं एक अलविनय पाया द्रोणाचार्य से कैसे पाया मूर्ति बनाया सदा पूजा करता था गुरु नमा बोलता था उसको सब ज्ञान मिल गया कैसे मिल गया आके सिखाए नहीं यहां भी कहेंगे बताएंगे मतलब इसीलिए इस समय में कोई नहीं है तो कोई चिंता नहीं मत करो व्यास का फोटो लेकर बैठ जाओ है तुम्हारे अंदर एक कल जैसे श्रद्धा तेरे को भी मिले क्यों नहीं मिलेगा यहां भी कहेंगे सूत्रा भी मतदान मतलब कहीं, व्यास जी का फोटो रखो जिनकी चाहो जिनके प्रति तुम्हारी श्रद्धा बनती है उन्हीं का फोटो रख करके चालू कर देना क्यों नहीं होगा सब कुछ पास है लेकिन वो पात्रता वो श्रद्धावान है क्या? भगवान ने भी क्या श्रद्धावान लव दान हम तत्पर सही कहने के तो बहुत कह रहे हैं करने वाले कर भी रहे हैं। और क्या सुनकर रह जाने वाले भी बहुत है श्रम तो भी बहुत षद में इस लिखा है सुनने को भी नहीं मिलता हाँ सुनकर भी बहुत यूनी रह जाने वाले बहुत होते हैं कर के पाने वाले कोई कोई होते कश्चित धीरा बार बार प्रत्यत्मा निकल कश्चित व्यक्ति माम तत्य होता है कश्चित कश्चित का शब्द का कहा जाता है कोई कोई होता है माई लाल जो उसमें वास्तव में लगता और कुछ पाता समस्या यही है यहां पर श्रद्धा का अभाव द प्रॉब्लम इज और कहने के लिए हम लोग सोचते हैं कि अपने पास भरपूर श्रद्धा है लेकिन वास्तविक नहीं होता या अंदर अपने आप झांकेंगे तब तो पता चलता है इसलिए यहां पर कहते हैं कि भाई संशय विधमांति क्यों कुछ अनुभव की अपेक्षा है क्योंकि आपको मार्ग का जो संशय है ना वो संशय दूर हो जाएगा नहीं तो कुछ भी अनुभव नहीं है तो उस मार्ग में ही संशय हो जाएगा क्या हम जो चल रहे भी सही है ही क्या? <laughs> नहीं नहीं पता हम आ तो गए लगे हुए सही है या नहीं ये मार्ग मार्ग पर ही संशय हो जाएगा इसलिए उसमें थो थोड़ा बहुत अनुभव होना जरूरी होता है दिव्याति हो जाए थोड़ा बहुत भी उसका तो और दृढ़ा हो जाता है और अनुभव करने के लिए जैसे हमारे देखो सामने बैठे श्रीनिवासी अनुभव किया वह यहां से सुनते तो हैं ईश्वर पर विश्वास करो ईश्वर सब देखो वहां क्या होता योग है हैं प्रवचन देते हैं और सेटों का सेवा में लगे रहते हैं है? उनकी साबुन तेल की व्यवस्था करते रहते लेकिन होता है जो व्यक्ति चलता है तो उसका अनुभव क्यों नहीं होगा अनुभव हो गया तो मन में जो उद्वेग शांत हुआ कि नहीं हुआ उसी प्रदया भी इसलिए संशय विधमन की संशय अपने आप नष्ट हो जाता है करना पड़ेगा थोड़ा उसके लिए भी हिम्मत चाहिए विश्वास इतनी दृढ़ श्रद्धा इतने दृढ़ ईश्वर के प्रति गुरु के प्रति तो क्यों नहीं होता है व्यक्ति इसी जन्म इसी समय में पा सकता है इसलिए कहते हैं वह अनुभव से ही दूर होता है समाज प्रज्ञा द्वारी बवंती और समाज प्रज्ञा में उसका द्वार अपने आप रास्ता खुलते जाता है ये, ये एक चंद्र आदित्य ग्रह मणि प्रदि प्रतनादिशु प्रवृति उत्पन्ना विषयती वेदित है अन्य भी जितनी भी है उन सबको भी हम प्रवृत्ति नाम से कहते हैं चंद्र में आपने ध्यान किया धारणा की आदित्य में ध्यान धारणा किया ग्रह मणि प्रदीप रत्न आदियों में जिस किसी भी तत्व में आप ध्यान कीजिएगा धारणा करें स्थिर कर दे ध्यान करने लग जाए तो जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है वह विषय विषयवती प्रवृति कहा जाता है और वह उससे होने वाला दिव्य अनुभव जो होता है वह दिव्य अनुभव आपको अपने मार्ग में सुस्थिरता पूर्वक लगा देता है मन को स्थिति की ओर ले आता है समझाते थे कि भाषिक स्वयं यद्यपि तत्व छास्त्रानुमान आचार्य उपदेश अवगतम अर्थतत्तम तत्व सदम भवती यद्यपि सभी को जो मिल रहा है ज्ञान वो सब ज्ञान यथार्थ ज्ञान मिल रहा है कोई आप गलत पढ़ाना नहीं चाहता है। जो जितना जान रहा है उतना पढ़ा रहा है उतना सुना रहा है तो तत्व छास्त्र अनुमान और आचार्यों के उपदेश के द्वारा अवगतम अर्थ तत्व सदम जो कुछ भी आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है वो यथार्थ ही है ये प्रतिपादन सामर्थ्य क्योंकि उनके अंदर यथा भूतार्थ यथार्थ ज्ञान प्रदान करना यथार्थ कथन करने का सामर्थ्य श्रुति में स्मृति में है अनुमान में है और आचार्य में, में तथापि यदि भी सामर्थ्य भी है दे रहे ज्ञान दे रहे सब कुछ है फिर भी गड़बड़ कर देते हैं हैं यद्यपि और ये ये लेकिन ये सब सब लेकिन सब बहुत खराब शब्द अभी तू नहीं तैयार अगले बार तू भी आएगा सौ साल बाद मैं भी आऊंगा सौ साल बाद फिर आएंगे एक बार और तीसरी बार होगी उसे मेरा तेरा दोनों कल्याण होना है महापुरुष बता दिए सच्चाई जिन्हें कहा जाओ तुमने जान लिया तो ब्रह्म हो गया और वहां पर पैसे की व्यथा चल रही है उसके लिए कथा कर रहा है क्या मतलब है ऐसा उपदेश नहीं है सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए गुरु है तो उसने साफ कह दिया मकसद खुलती है तीन सौ साल बाद तो इसीलिए कि वो सब कुछ करते लेकिन खुद हम अधिकारी नहीं है हम योग्य नहीं उसके पहले बार बार कहता महाराज हमको कुछ ऐसा पद दिला दो राजनीति में हमको कुछ हो जाए ऐसे कर दो मैंने कहा तो ऐसा हो नहीं था तू तो सोनिया का बेटा क्यों नहीं हुआ है? तो का बेटा हो गया होता तो, तो तुमको कुछ कहना ही नहीं, नहीं पड़ता तो अपने आप बन जाता सीधा प्रधानमंत्री अरे तेरे भाग्य में है ही नहीं तुम तो चपरासी का बेटा है, है? तो यहां पहला अरे यहाँ जो पैदा होता अरे कम से कम किसी नेता का घर में ही पैदा होता तू तो इसलिए अपने अवकात में रहो तुम जहा के हो तुमको भगवान वहां जन्म दे रखता है अपने अवकात में रहो मंत्री संतरी बनने की हवा मत तोड़ो अरे भाग्य में है ही अपने सब रास्ता बन जाएंगे तुम क्यों परेशान हो रहा इस समय तुम जो हो करो जिससे तुम जो हो जहां तुम्हारी गति चल रही है उसमें करते जाओ और भाग्य में तो अपने आप लोग जोड़ेंगे अपने आप तेरे को फैंस के ले जाने वाले ले जाएंगे ऊपर तो। जहां तो पहुंचने वाले तो पहुंच जाओगे तुम लेकिन उसकी अभिलाषा के चक्कर में वर्तमान में कुछ नहीं करते बैठे रहोगे तो न घर का न घाट का कुत्ता हो जाएगा तुम तो। जो जहां है उसको वहां से कार्य करते रहने निष्ठा पर करो अपने आप रास्ता बताने और बताते जाएंगे अपने आप ना हम रामांजी को जानते किसी किसको जानते थे अपने आप लिंक होते गयों, होते अपने आप सब व्यवस्था होती गई से कहा पहुंचे क्या से क्या हो गए और कहा से कहा जा रहे हैं ये भी पता नहीं तो ये जो है ना आप जब डोरी छोड़ दो उनपे तो सब व्यवस्था चलती लेकिन अपने अहंकार में जब तक रहेंगे तो कुछ नहीं इसलिए यद्यपि आचार्य को उपदेश दे सकता है हनुमान से आप जान सकते हो शासन से आप जान सकते हो और जो जान रहे हो यथार्थ ही होगा क्योंकि यथार्थ कथन करने के सामर्थ्य है लेकिन तथा तो यव एक देशों कशित न स्व कर्ण भी संविध्य परोक्षम इव अपर्गा सूक्ष्मेश्व अर्थेश न दृढ़ा बुद्धि उत्पादयती साफ करती हम लोगों की दृढ़ बुद्धि क्यों नहीं हो पा रही है कारण यही है हमने प्रयास नहीं किया उसके एक अंश का भी अनुभव करने के लिए सकल उपदेशों से एक देशों पे जब तक उसके एक देश उसके एक अंश का भी कश्चित कोई व्यक्ति अपने स्वकरण कर्ण संवेद्यो न भवती अपने स्वकर्णों अपने ज्ञान का विषय अनुभव का विषय जब तक नहीं बना लेता तावत पर्यतम सर्व परोक्षम साफ कता परोक्ष होता हुआ भी परोक्ष के समान ही रह जाता है सामने रहता हुआ भी गदाई दिखता है क्या करें सामने लेकिन पता नहीं चलता है क्या है। ये पागल बाबा है लेकिन कितने बड़े विद्वान होते हैं किसी को समझ नहीं आपकी क्यों ऐसे रह रहा वही जान उनम तब तह रह रहा है आई ही है जड़व उन्मत तो को कोई भरोसा नहीं है कैसे रह रहा है वो कोई जरूरी की बहुत बड़ा आश्रम वाला ही सिद्ध होता है, है? अब भिक्षा मांगते घूम रहा है यहाँ पर काली कमले में लाइन लग रहा है सब कोई सिद्ध ही नहीं है सब खड़िया पटन बेवकूफ है ये सोच ही हम लोग का गलत है सोने के सिंहासन में बैठ गया तो बहुत बड़ा महात्मा हो गया अंग्रेजी में तो और भी बढ़िया कहा ग्रेटर दिप्दली ग्रेटर दी महात्मा जितना बड़ा पेट उतना बड़ा महात्मा है इसलिए पेट नहीं है तो क्या महात्मा ही नहीं ये तो मूर्खों के लक्षण है, ऐसे गणित कर लेते हैं लोग क्या बता है? है? उसको अनुभव करके तो प्रयास करो केवल उप को लेने से नहीं होता दईन नहीं तो परोक्ष के समान ही रह जाता है अपवर्गू सूक्ष्मिश्वर तेषु चाह इसका उपवर्ग आदि क्या के पदार्थ में भी हमारी दृढ़ बुद्धि नहीं हो सकती है तस्मात तो शास्त्र अनुमान आचार्योपदेश बलन, अवश्य कश्चित विशेष प्रत्यक्षी कर्तव्य इसीलिए शास्त्र अनुमान और आचार्य उपदेशों के प्राप्त पदार्थों को और दृढ़ता पूर्वक अनुभव करना यदि चाहते हो तो अवश्य ही उसका एकादश पर लग जाओ और छोटी सी चीज का अनुभव कर लो प्रत्यक्ष कर लो अपने आप दृढ़ता आ जाएगी अपने आप सर मजबूत होते जाएगा और उस मार्ग से तुम प्रशस्त आगे बढ़ सकते हो तत्र तो देश से प्रत्यक्ष क्योंकि इस विषय हमारे यह कहना है तद गुरु आचार्य जो है शास्त्र आज हनुमान से उपदिष्ट पदार्थों का एक देश का भी यदि प्रत्यक्ष हो जाता है तो सर्वम सूक्ष्म विषय आपवर्गत सुश्रद्धी सकल जो सूक्ष्म पदार्थ है अपवर्ग पर्यंत का मोक्ष पर्यत के सकल तत्वों में तुम्हारी श्रद्धा हो जाएगी ये तदर्थम एवं चित्त परिक्रम जदिश है इसीलिए चित्त के परिशुद्धि के लिए यह एक उपाय बताई गई है अनेक उपायों में भी यह एक उपाय बताई गई वृत्तिशो वशिकार चित्तं अनियतायाशिकारित्त समर्थन वृत्तियों में भी वशिकार संज्ञायां उसका संज्ञा वैराग्य भी विशाप बहुत जरूरी है समस्या यहां भी है ना कि वो पहले से ही जैसे पता रहता कि सिद्धि मिलने से पहले सोचेगा मैं ये साधना कर रहा हूँ इसे सिद्धि मिलेगी सिद्धि मिलेगी मैं ये कर दूंगा वो पहले सोच लिया संसार के लिए वो सिद्धियों से मोक्ष के लिए सोचने वाले बहुत ही कम होते हैं यही सिद्धि में मिल जाए वो सिद्धि को भी मैं अपनी मुक्ति के लिए प्रयोग करूंगा और मुक्त होने के पश्चात प्रारब्ध करनासन किसे कल्याण कर हो ना हो इसके माध्यम से होते रहने दो तुम्हारा क्या लेन देन रह जाता है ऐसे विचार नहीं आते आते जाकर यही सिद्धि मिलेगी तो इतने को मैं फंसा लूंगा इतने को ये कर दूंगा उसको वो कर दूंगा और भी पहुंच जाएगा करने के चक्कर में बड़े बड़े हुए महात्मा लोग अपने आप का प्रयोग किया नतीजा ये निकला में जेल पहुंच गया तांत्रिक है? पहुंच गया जेल तो से छूट गया बहुत वर्ष बाद कई होते हैं एक महात्मा रामेश्वर था यहाँ वो भी ऐसे गया, वो फिर आप छूट के आया है तो मेरी माया है बोलता था <laughs> शिष्या को बोलता था ये मेरी माया है मैं ब्रह्म हूं नतीजा वह जेल में पहुंचा माया ने पहुंचा दिया और जेल नहीं वो किसी कृषि भूमि में पहुंच गया नतीजा होता है जिसे गलत कभी नहीं होनी चाहिए विचार पहले से गलत जब रहता है लक्ष्य तुम्हारा जो है उसके प्रति किंच हट कर कोई दूसरी भावना आ जाती है तो व्यक्ति गिर जाता है इसलिए बार बार ये संकेत करते रहते हैं इन अनियत वृत्तियों में तद विषय शिकार संज्ञा उपजाता इन अन का जो विषय होता है इन विषयों से जब तक वैराग्य को प्राप्त नहीं करते हो चित्तम समर्थन चित्त, न सित समर्थ नहीं हो और संज्ञान सती यदि वही वशिकार संज्ञा हो जाए फिर तो चित्त उत्तरोत्तर अनुभूति के समर्थ हो जाता है तस् तस्थ से प्रत्यक्ष करनाय समर्थम उत्तर पदार्थों को प्रत्यक्ष करने में वो समर्थ हो जाता है तथा श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधियो अतिबंधन भविष्यंथी तथा चाहिए ऐसा होने से होता है उसकी श्रद्धा वीर्य, समा स्मृति समाधि समाध इसका अर्थ्य श्रद्धा का अर्थ प्रत्याहार वीर का अर्थ धारणा स्मृति का अर्थ ध्यान और समाधि उत्तरोत्तर उसका बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है बस तो सारे प्रतिबंधक अप्रतिबंध है सारे प्रतिशत ही नष्ट हो तो जाते और व्यक्ति तो लक्ष्य तक आराम से पहुंच जाता है मुख्य यहाँ पर विचार यही बना कि आप अपने ये प्रवृत्ति पानी की रेता ऋषि दृढ़ता लाने के लिए आवश्यक है आप पहले पूरा लक्ष्य का ही प्रतिशीधा लक्ष्य निश्चय हो लेकिन प्राप्त उपदेशों में से यद किंचित अंश का अनुभूति करने का प्रयास करनी चाहिए एक अंश का प्रयास करने का अनुभव करने का प्रयास कर, हमें कर जब बार बार एक ही बात साधारण बात आप अनायास प्रयास करके अनुभव कर सकते हैं योग क्षेम वहां इसके लिए आपने अनुभव कर लिया तो सारे शास्त्र में आपका अपने आप निष्ठा बन जाए और कोई कठिन बात नहीं दृढ़ संकल्प होनी चाहिए बस हम किसी भी वस्तु के पीछे भागेंगे नहीं और जिस आश्रम में मैं रह रहा हूं और जिस वर्ण का हूं तद मेरा जो कर्तव्य है बस उसको मैं निभाऊंगा मैं और कुछ नहीं करूंगा इतनी में आप दृढ़ रह करके देखिए कितने चमत्कार आपके जीवन में अनुभव में आने दृढ़ होना जरूरी है लेकिन संकल्प थोड़ा उसने दबाव डाल दिया हाँ भाई चलो एक आज भंडार खा लेंगे अब बस गया वो माया है साथ है, भगवान परीक्षा लेते हैं आपकी लेकिन दृढ़ रहनी चाहिए तो निश्चित रूप में आपको जैसे इस एक अंश का भी अनुभव होने लग जाता है सकल शास्त्रों को में श्रद्धा होगी और जो बताया गया साधना में आप सम्यक शिकार सिंह वैराग्य से विशिष्ट होकर आप अनुभव कर सको नहीं तो लोगों के अंदर वैरागी की दशा क्या है उन्हें पता ही नहीं आपको मालूम है? आपके अंदर कितने वैराग्य कभी बैठ के सिंह किया कभी बैठ के आपकी चित्त की वृत्तियों की आपने थोड़ा दर्शक बन के देखा मेरे चित्त कहा भागता है क्या क्या चाहता है अंदर टटोल के देखो बैठ के समझो पता चल जाता है कहां भाग रहा है इसी क्या ना बांध यमान व्यतिरेकेंद्रिय बाद में शिकार पहले शुभेच्छाओं को दृढ़ करते जाओ अन्य इच्छाओं को काटते जाओ फिर व्यतिरेक होता है फिर देखो कौन सी इंद्र का विषय के पीछे में भागने रहा हूं कौन सी इंद्र का विषय पीछे भाग रहा हूं इसको जो व्यतिरिकते हैं फिर उसके बाद एक केंद्रीय आना अंत वशिकार संज्ञा उसका बाद पर वैराग्य बहुत बात की बात है लेकिन यहां कह रहे हैं साहब जब तक वशिकार संज्ञा वैराग्य को आप संपन्न नहीं कर सकते हो तब तक आपके अंदर विषयवती प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती तो शास्त्र आचार्य उपदेश आगे आपकी श्रद्धा भी नहीं होगी भले सुन लो समझ लो और लेकिन परोक्ष ही रह जाएगा कभी अपरोक्ष होने वाला नहीं इसमें श्वेता शूत्र उपनिषद प्रमाण है पृथ्वी तेज अनिल थे पंचात्मक योग गुणे प्रवृत्ते वहां भाष्यकार कहते हैं शंकर भाष्य वहां सदस्य परिषद का पृथ्वी जल तेज वायु आकाश समुद्रित पंचात्मक है जब पंचात्मक समुथान हो रखा है उसमें योग गुणे प्रवृत्ते कार्य क्या है भाष्यकार वाले कर रहे हैं ज्योतिषमती स्पर्शवती तथा रस्वती पुरा गंधवती अपरा प्रता चतसस्तु प्रवृत्त आसा योग प्रवृत्तियादी एक प्रवर्तते प्रवृत्त योग प्रा योगि नो योगका हैं भाषिका वचन दे रहे हैं ज्योतिषमती प्रवृत्ति हो जाए वह स्पर्शवती हो विषयवती हो या ज्योतिषमती अगला सूत्र आएगा विशोका वा ज्योतिषमती चाहे विषयवती वृत्ति हो चाहे विशोका विशो हो विषयवती हो या विशो हो अर्थात प्रवृत्ति हो या ज्योतिषमती हो कोई न कोई एक होना ही चाहिए हो चाहे रसवती हो चाहे गंधवती हो अपरा प्रवक्ता किसी भी चीज को लेकर के होता हो प्रवृत्त आसाम योग प्रवृत्ति नाम यदि एका भी प्रवर्त है इन योग प्रवृत्तियों में एक भी यदि संपन्न हो जाए तो प्रवृत्त योग हो उत्त का त्या पटरी पे फिट हो गई हाँ दौड़ेगी। दौड़ेगी तो गाड़ी को पटरी पे जब नया ट्रेन बनाते हैं ना डिब्बे बन जाते हैं तो भी सीधे उसको एक्सप्रेस में जोड़ते नहीं हाँ सीधे जोड़ेंगे तो कुछ भी हो जाएगा बोल्ट लूज पास हो तो फिर उड़ जाएगा सारा खराब हो जाएगा इसलिए पहले उसको जो है वो खाली पटरिया होती जिस पर कोई गाड़ी चलता नहीं कभी उस पर उसको आगे पिछक करते हैं, देखते कितनी स्पीड पे चल रहा है कोई ना तो बोल्ट इधर उधर नहीं हुआ सब ठीक ठाक है फिर उसको क्या करेंगे थोड़ा जब कोई गाड़ियां नहीं होती थोड़ा दौड़ाएंगे तेजी से करते करते जो है फिर कहेंगे हाँ आप जो है लगता है पास हो गया क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट पास है मोहर लगता है उसकी आईएसआई, फिर उसको जो असली लाते है असली पटल फैलाते और पट पर एक बार दौड़ गए तो आप तो दौड़ते ही रहेगी कभी नहीं रोकवा तो इसी प्रक्रिया यहां पर भी यदि एक भी विषयवती प्रवृत्ति हमारे अंदर हो जाए तो निश्चित रूपेण हमारा योग गाड़ी योग मार्ग पर दौड़ती रहेगी इसी करते योगम योग योगी नो योग हाँ, योग के चिंतन करने वाले योगी लोग ऐसा कथन करते हैं इसी सन्दर्भ में एक और सूत्र आता है विषयों का व ज्योतिषमती विषो का व ज्योतिषमती विषो का विकत शो का दुख रही ज्योतिषमती पर्याशो का कहो या दुख रहिता कहो, कहो।, कहो या ज्योतिष्मीति कहो इन तीन नामों से योग शास्त्रों में इसका प्रयोग होता है जैसे पूर्ण विषयवती कहो दिव्य संवित कहो या प्रवृत्ति कहो पर्यायवाची तीसरा विशोका दुख रहिता और ज्योतिषमती तीनों पर्यायवाची ऐसी वृत्ति से प्रवृत्ति हमारे निबंध नित्य अनुर्तते सूत्र से जो प्रवृत्ति उत्पन्ना सिद्ध मन से निबंधनी उसकी पूरे कर लेना ऐसी वृत्ति भी बन जाती है तो भी उसके मन की स्थिति बन जाएगी योग मार्ग में ऐसा कथन करते हैं विश्व का क्या है कहा ध्यान करने? जैसे पहले बताया ना शब्द रूप स्पर्श इनका ध्यान करते करते तत्व तो स्थानों में तो अपने आप आपको क्या है दिव्य गंध दिव्य रस या कोई ना कोई एक चीज का अनुभव हो जाएगा क्यों नहीं हो पाता है कहते हैं कि यार उपनिषद में पहुंचते है। हैं ज्योतिषमती के लिए उपनिषदों उपनिषद का हृदय देवता बंद रहते हैं उनमें से एक भी द्वार खुल जाए एक भी देवता प्रसन्न हो जाए और द्वार खोल देते तो तुम्हारा राष्ट्र खुल जाता है और पंच शिशिर उपासना आया है उसके ओर संकेत करो हृदय कुंडरी के धार ये तो बुद्धि संवित हृदय कुंड में धारण करते जो चित्त है ज्ञान होता है आपको धारणा करने से जो बुद्धि बुद्धिमित होती है वह ज्योति है बुद्धि भाषण आकाश कल्पम और जो बुद्धि सत्व है वही ज्योतिर्मय है आकाश के सदृश है भाषण में नहीं ज्योतिर्मय है वह आकाश के सदृश सर्वव्यापक रहता है उसमें विशाल स्थिति तत्व स्थिति वैशार ज्ञाप प्रवृत्ति सूर्यद ग्रह मणि प्रभा रोपाकरण विकल्प है यदि वहां स्थिति आपकी बन जाती है तो क्या होता है उसमें विशारदा अर्थात वैशारदी उसमें निपुणता कुशलता की प्राप्ति होने पर ऐसी प्रवृत्ति होती है जिससे आपके अंदर सूर्य चंद्र ग्रह मणि आदि सभी के प्रभावों के रूप प्रभाव के रूप सादृश्य से बहुत प्रकार की सादृश्यता प्राप्त कर सकते हैं ज्ञान हो सकता है इस विषय में अलग ग्रंथों का बात हम सुनायेंगे एक दो श्लोकों को लेकर के वह हृदय पुन क्या है देवता कौन कौन है पास इसकी पंच छिद्रम अध्यम मात्र तो देशे ना भेरूर्धम अवस्थित यथवाष्टदलम पद्मीकृतम एवं हृदय पद्मे हृदय सोमा नक्षत्र विद्युत सदा सदा योगियों का आश्रय ये हृदय रूपी अनाथ चक्र का नीचे दिखाते हैं लोग चित्रों का आपने देखा होगा चक्रों का तो अनाहत चक्र के नीचे एक और चक्रष्टल पदव दिखाते हैं वो यही है अतिरम्यम ही भूताना भूतों के अत्यंत रमणीय स्थान है यह पवन जाए व्यक्ति तो वहां से निकलने की इच्छा ही नहीं करेगी उसको इसलिए अतिरम्यम भी भूताना पंच छिद्रम अध पांच छिद्रों वाला दिक्कत यह है आप उससे नहीं घुस पाते हैं। वो अधोमुख है उल्टा है वितस्ति मात्र दो देशे ना भी ऊर्ध्म अवस्थित ना भी से आप ठीक ऊर्द की ओर एक विस्ती ना पिएगा तो वह पर्व चक्र भीतर विद्यमान है ना भी से एक ऊपर के ऊर्धव अवस्थित यथ अष्ट दलम पद्म वहां एक अष्टल पद्म की कल्पना करनी पड़ेगी आपको पहले तो दिखेगा ही नहीं ना आप दिखेगा क्या अंदर में कुछ नहीं दिखता है अंधकार दिखेगा तो शुरू में तो आपको इंद्रियों का प्रत्याहरण करके धारणा मन से बना लेनी पड़ेगी वहां और नहीं बनते पहले बाहर चित्र बना दिया गया उसको ध्यान करते कर फिर अंदर देखो फिर आप वाग खोल के वहां देखो फिर अंदर देखो ऐसे करते करते आपको वहां पर भी अंदर से मानस कल्पना करने की क्षमता बढ़ जाती है बन सके तो फिर नित्य करनी है हृदय लंबते हृदयस्य के तो हृदया काश में हृदय से केवल हृदया वह लटका हुआ है उल्टा लटका है लंबते हृदयस्य के तत्व एवं हृदय पद्म इस प्रकार से जो हृदय चक्र नाम से हृदय कमल नाम से प्रसिद्ध हृदय देश में लटका हुआ उल्टा मुख करके उसको सीधा मुख कैसे करना यही असली मेहनत है असली मेहनत उसको उल्टे को सीधे करने में लगेगा जैसे जो है आपको देखे होंगे सुने भी होंगे मूलाधार चक्र में वो साढ़े तीन कुंडली लगा करके सांप बैठी हुई है वह सांप कैसा है अपने पुछ को मुख में अंदर लगाकर बैठा होगा बंद कर आपको बंधन में डाल देता है अब उसको वहां से निकलना मुंह से कुछ अलग हो जाए और गुस्सा के हमारे ऊपर चढ़ जाए और उस समय वो खुला भी रहना चाहिए नाली जहां से रोड खुलनी चाहिए ना सुषमना उनसे निकलना चाहिए इधर दूसरे सब नाड़ी में चला जाए तो मुसीबत कुछ भी हो सकता है आदमी को इसीलिए पहले बहुत तैयारी करनी पड़ी उसको खोलने से उसको छेड़ना आसान है छेड़ के जब निकले उसको संभालना कठिन है इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर भी वो हाल है तो आप क्या उपाय उपाय बताऊंगा सब पहले देवता बता रहे पंचित्रकोण चंद्रमा अग्नि सूर्य नक्षत्र और विद्युत देवता ये पांच देवता रवि नक्षत्र विद्युत व तेजा आयुतम ये सब तेज वो देवता वहाँ भारत विश्व से कृष्ण सदा हर पहुंच जाए संपूर्ण जगत आपको अनुभव में आ जाए विश्वस्य योगी नाम सदा आश्री वह अब उसको ऊर्ध्मुख कैसे करना उसके लिए देखिए अधोमुखम प्राणायाम ही न ऊर्ध्मुखम करवा अधोमुख उसको पहले अनुभव कर लो वहां धारणा के माध्यम से उसके प्राणायाम के द्वारा उसको ऊर्ध्मुख करना तो भी कैसे होगा अब उसमें ओम का प्रयोग करना है प्राणायाम के साथ सूर्य मंडलन जागृत कार तदुपरी चंद्र सपना स्थान उपारन्य मंडल शिशु स्थान आकाश तुल्यम तुर्या अर्धमात्रा चार द्वार का बता दिया पंचम द्वार की अपेक्षा नहीं है पंचम द्वार मोक्ष द्वार है इसलिए योग मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमें उस मार्ग ओर ध्यान दे नहीं देने का भी इसे कहे चार ही द्वार में से पकड़ो आप या सूर्य द्वार को पकड़िए या चंद्र द्वार को पढ़िए या पकड़िए द्वार अग्नि द्वार को पकड़िए या आकाश द्वार को पकड़िए जो नक्षत्र द्वार अग्नि रवि नक्षत्र इन चार द्वारों को में से एक द्वार को पकड़ना है किस द्वार को किससे पकड़ोगे तब कहे वहां पर सूर्य द्वार को जागरण अभिमानी अकार के साथ ओम के उच्चारण करना कारम का उच्चारण करना पहले जैसे तो जब शरद कहाता मैं अवकार मात्रा प्रधान ओम का उच्चारण किया है ये तो वे गुरुओं से जानो अकार मात्रा प्रधान ओम का उच्चारण करने से सूर्यमंडल मंडल द्वार जो आपको पंच शिखर में उर्द्वाभिमुख है वह अपने आप खुल जाएगा प्राणायाम को इस मंत्र के साथ जब करेंगे तो वह द्वार खुलता है अथवा कहते भाई वो यदि खतरनाक महसूस होता है तो ऊ मात्रा अधिक प्रदान करके जो गाया करते हैं अधिकतर लोग उच्चारण इसी का करते हैं लेकिन वहा चंद्र का ध्यान करना है स्वप्रस्थाना पन्न होकर आपको हो अनुभव करना है तो उस तरह का प्राणायाम करने वाले को सोम द्वार खुल जाता है और वन्य मंडलम शिषिक्त स्थान मकार और मकार प्रदान होकर उच्चारण जब करता है तो उसका वन्य मंडल द्वार खुल जाता है और वह शिक्षि स्थानाभिमानी इसमें दर्श मात्र संपन्न ओम उच्चारण कर के साथ प्राणायाम भी करता है तो वन्य मंडल द्वार भी खुल जाती है अथवा नक्षत्र लक्षित आकाश मंडल आकाश द्वार है उसके लिए तुर अर्ध मात्रा का जो ध्यान करना पड़ता है तब तो उसके लिए वह नक्षत्र द्वार का खुलना की संभावना बनती है इसके अभ्यास करना पड़ता है अभ्यास है पहले शुरू में तो आप बोलेगा गुरु चित्र लेना चित्र लेकर ध्यान करते रहना बाद में आऊंगा जब आऊंगा चलता है कब क्या होगा जब करना होगा गुरु कर देंगे हम लोगों के साथ भी ऐसे ही हुआ है कह दिया करते रो, करते रो, करते रो। क्या गुरु कह दिया दिया करते करते रहो रहो क्या गुरु कर रहे हैं। सवेरे तीन बजे उठो चार बजे ध्यान वजन करो जो उन्होंने बताया है पर चार बजे से लग जाओ रसोई घर में काम में लगते थे चलता नाश्ता तैयार करना है चाहे तीन चाहे चार सौ जितने भी आवे दो चार महात मिल के लग जाते थे और कर लिया तो उसके बाद तो दिन भर लगे हैं काम में छह बजे तक सब भोजन पाने किचन बंद उसके फिर बटो क्या बोलते क्या कर रहा है सोना नहीं चाहे तो जितना थका दस बजे तक से पहले सो नहीं सकते है अरे तीन बजे उठे हैं और उस भट्टी के सामने मेहनत किए हैं इधरे बड़े बर्तनों में काम करना इतने लोगों का भोजन पानी बनाना उसके बाद भी कहते हैं दस बजे तक सोना और कीर्तन में आओ कीर्तन में आया उसके हमारे सत्संग में बैठो उसके बाद जाओ अपने कमरे में ध्यान करो मैं आऊंगा देखूंगा कर रहा है कि नहीं कर रहा है दरवाजा बंद नहीं करना है बैठो चुपचाप फिर आते थे देखते थे और कोई भरोसा नहीं कब बोला गया कभी तो बजे आए डंडे बजाय चल उठ क्या है कुछ नहीं आओ बैठे बनचा में बैठो ध्यान करो यार मुसीबत नींद जा रही है अब ध्यान भी करे अब क्या कर गुरु का डंडा है मानना पड़ेगा बैठे रह रहे बहुत मुश्किल है गुरु ऐसा थोड़े दे देता है इतना जल्दी से जब देख लिया कि भाई हाँ ये जो है हम जैसा चाहें वैसे बिल्कुल सतर्कता पूर्वक सजगता पूर्वक विवेक पूर्वक कार्यक्रम में सक्षम है आलस नाम का चीज प्रमाद नाम का चीज नहीं है तब तो अगर गुफा में घुसा गुफा में बैठो बारह दिन तक कुछ नहीं मिलेगा एक गिलास पानी एक गिलास दूध एक एक से पास वो भी ठीक है। कर लो वो भी क्या करना है जी मरे तेरे हाथ में दे चुके जिंदगी तो सोचना क्या है जो चैसा कर लो बारह दिन तक बंद हवा पानी बंद बस एक गिलास छोटा सा छेद था उसमें एक गिलास पानी नहीं पीते सुबह दोपहर में एक सेव देते शाम को एक गिलास बस देते। और आके देख भी नहीं रहे तुम कर क्या रहे हो चित्र बेहतर आएंगे कुछ सिखाएंगे कुछ बोलेंगे कुछ नहीं हम बैठे रहते थे और नींद भी कहाँ आवे चल भूख के शुरू सुरुसर में एक दिन आया शुरू सुरुसुर में जो भूख भाखो लगा ना तेज वो गर्मी चढ़ी तो बढ़िया नींद आई सोते रहे हम लेकिन दूसरे तीसरे दिन के बाद नींद भी हो गया अब तो मुझे ना नींद आ क्या करना समझ में नहीं आवे और वह जो दिए थे मंत्र संत जो जो होता तो उतने करते थे दसवें दिन के बाद जो है सवेरे बजे। बेटी क्या कर रहे हैं सोया नहीं है बैठा हुआ है तब तो तो तो उन्होंने जो चावी थे, चला नहीं थी चला दी चले गए हमें पता ही नहीं चला क्या किए क्या हुआ लेकिन उसके बाद जो स्थिति तो अलग हो गई जो पहले था तो मर ही गया और दूसरा ही पैदा ये तो अनुभव करने पर पता चलता है तो कहने की बात नहीं तो प्रसंग कारण बता रहे हैं यहां पर आपको जो जो बताया गया मार्ग में चलना पड़ेगा वो कहे आपको सूर्यमंडल मार्ग को खोलना है तो ये मात्र प्रदान करिए ऐसे उच्चारण करनी है ऐसा बैठे रहना है तो बैठे रहो ऐसे करो जितने घंटा कहे उतनी तब होता है नहीं तो कुछ